श्विनावती तमस्तु मिशा वै शांति शांति शांति छंदो के उपनिषद की इकतालीसवी कक्षा चांदो के उपनिषद के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 कुंडरी <misterisation> के, <नुगा> के न सदृशम हृदय सियात अधम पुंडक के समान अधोमुखम लेकिन मुख उसका नीचे रहता है, है पुंडरीक के सदृश लेकिन मुख उसका नीचे रहता है हृदयम स्यात अधोमुखम नीचे मुख किया हुआ हृदय होता है जैसा कि पीछे आपके सामने मैं बात रख रह रहा था तो कुंडरिक कमल हो गया उसकी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 जो पीछे आपको बताया था महाधमनी यहां से निकलती है और उसमें हृदय भी कमल जैसा यूं और यूं जैसे कि नीचे की तरफ रहता है थोड़ा कोना भाग नीचे की तरफ रहता है उसका पुण्डरी के न सदृशम हृदयम से आत अधखम हृदय के लिए आयुर्वेद में इसी हृदय की चर्चा है फेफड़े वाले की फेफड़े के छाती के बीच में जो है उसी हृदय की चर्चा है और उसको पुण्डरी के सदृश कहा गया है यहां पर भी पुंडरीक शब्द कहा गया कि दहरम पुंडरिकम वेशम एक छोटा सा पुंडरीक जैसा पुंडरीक के समान पुंडरीक नाम दिया गया वो उपमा की दृष्टि से है पुंडरिक सदृश एक घर है और घर जैसा है एक स्थान है दहरो अस्मिन अंतराकाश है इसमें एक छोटा सा आकाश है अवकाश है ये जो पुंडरीक वेशम था ये भी दहर था छोटा था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 उसमें एक छोटा सा आकाश है और उसके अंदर ये विद्यमान है तो जानना चाहिए अब ये जो उपदेश हुआ ऐसे में इसके ऊपर कोई प्रश्न करें कि आगे अगला दूसरा प्रवाक यही है तमचेत रु उसको यदि कोई बोले ये जो पीछे कचन, कथन किया गया उसके प्रति प्रश्न के रूप में कोई पूछे कोई प्रश्न करे उसपे तम चेत ब्रूयो यदि तम अस्मिन ब्रह्मपुर देहरा पुण्डरी वेशम इस ब्रह्मपुर में जो ये छोटा सा पुंडरीक नामक वेशम है पुंडरीक जैसा वेशम है घर है धहरो अस्मिन अंतर आकाश और इसके अंदर एक छोटा सा आकाश है किम तद वि इसमें है क्या चीज उस आकाश में है क्या चीज यद जिसका की अन्वेषण करना है यद वाव विजिच यातव्यम जिसको की जानना है जाने योग्य है सब रू तो उसको तो बताओ वो है क्या चीज क्योंकि जब यह कहा गया कि आप उसके अंदर वे पुण्डरीवेश में जो आकाश है उसमें जो विद्यमान है उसको खोजो भी वो जो कौन है खोजेंगे किसको जब तक उसका पता नहीं हो तो खोजेंगे कैसे उसको किसी को कह दिया वहां कमरे में जाइए वहां अलमारी है वहां पेटी है और उसके अंदर खोजिए खोजें उसमें किसको खोजें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 उसको खोल के बताते विस्तार से बताते थोड़ा आसपास का बताते सांकेतिक भाषा में उसमें पकड़ते हैं स्पष्ट भी है देखिए तो कहा यावान वा अयम वकाश तावान एशो अंतर हृदय आकाश जितना ये आकाश है ये आकाश कौन सा है? बाहर वाला आकाश जितना या जैसा ये आकाश है ऐसा ही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 कि जितना ये है अब ये तो बहुत बड़ा है और उस आकाश को तो वैसे ही दहर कह दिया छोटा सा है तो जितना वो है उतना ही ये है तो ये तो बात नहीं बना बड़े के सामने छोटे को रखे तो कह सकते हैं क्या कि जितना ये है उतना ही ये है कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते जितना वो है उतना ही ये है नहीं कह सकते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 और मैं अंदर अगर इस हृदयाकाश के अंदर विद्यमान और उस छोटे से कि मैं उसको करूंगा तो कहीं कम ना मिले मेरे को उस छोटे से के कम ना हो जाए मेरे पास में अल्पना हो जाए उपासना तो भूमा की करनी थी वो भूमा तो बड़ा है सारा वो अंदर छोटा नहीं रह जाए भूमा ना हो फिर कहा सुखा गया वो यो वही भूमा तत्सुखम नाल पर सुखम असके तो ऐसा ना हो जाए तो उस आशंका को निवारण करते हुए कि जो ये आकाश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 द्व्यूलोक और पृथ्वी लोक उसके अंदर विद्यमान है इसमें भी पृथ्वी लोक विद्यमान पृथ्वीलोक ये जो अंदर वाला छोटा सा कहा जा रहा है इसमें भी द्वीलोक और अंतरिक्ष लोक है दूलोक और पृथ्वी लोक है आगे उभव अग्निश्चय वायुश्चय ये जो अग्नि और वायु जैसे इस बाहर वाले आकाश में वैसे अंदर भी है ये अग्नि और वायु देवता हो गए और द्व्यूलोक और पृथ्वीलोक ये लोक के रूप में हो गए देवता तो भिन्न हो रहे हैं लेकिन फिर भी देवता के रूप में ले लीजिए अलग भूतों के रूप में अग्नि और वायु आगे कहा सूर्य चंद, चंद्र चंद्र मसू उभ सूर्य और चंद्रमा दोनों जैसे वहां पर हैं यहां पर भी हैं अंदर विद्युत नक्षत्राणी बिजली और जितने नक्षत्र हैं वे भी जो बाहर है वो अंदर भी हैं यावन को बता रहे जितना वो है उतना ही ये है और इससे बढ़ के कहा यज्च अस्य अस्थि यज्ञ नास्ति सर्व तत समाहित समाहितमिति और जो कुछ भी इसका है यच्च अस्य इह अस्ति जो कुछ भी ये इसका है आत्मा परक अर्थ लिया गया जैसा कि यहां किया है सत्यव्रत जी ने जो कुछ भी इस आत्मा का है और यज्च नास्ति जो इसका नहीं है इसके पास नहीं है सर्व तत् अस्मिन् समाहितम् वो सारा का सारा इसमें यानी इस, इस ब्रह्म आकाश में विद्यमान इस आत्मा के पास जो है या नहीं है वो सारा का सारा इस आत्मा में परमात्मा में ब्रह्म में विद्यमान है और महर्षि दयानंद ने अस्य इह अस्ति और नास्ति इसका दुष्ट इस तरह से अर्थ किया कि जो है मतलब तो जो दिखने वाली चीजें है और जो नहीं है मतलब की नहीं दिखने वाली चीजें जो दिखने वाली चीजें है दृश्यमान है जो अदृश्यमान है वो सब इसके अंदर है इस ब्रह्म के अंदर परमात्मा में आकाश के अंदर विद्यमान ये कोई नियम नहीं है कि जो दिखाई नहीं देती वो नहीं होती है नहीं है मतलब नहीं है है मतलब है मुख्य अर्थ तो वो ही है किंतु जब हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती है तो हम कहते हैं कि अब नहीं है हम लोक में व्यवहार तो करते ही है ना कि अब ये चीज नहीं रही तो क्या नहीं रहा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 इसकी व्यापकता बता रहे हैं इस आकाश की ब्रह्म की महत्ता बता रहे हैं, कि जो इसके पास है या नहीं है जो प्रत्यक्ष है या जो अप्रत्यक्ष सारी चीजें आगे वो सब इसी के अंदर विद्यमान है यह अस्ति ये समाहित ये जो प्रकरण चल रहा है प्रथम खंड का ये शुरू के कुछ प्रभाक हैं ये ऋग्वेद आदि भाष्यभूमि का में उपासना विषय में दिए गए हैं मर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि उपासना विषय में प्रारंभ में कुछ मंत्र हैं और फिर योग दर्शन के सूत्र हैं, फिर उसके बाद में उपनिषदों के वचन हैं, कुछ उपनिषद के वचन हैं, फिर ये भी वचन साथ में दिए गए हैं इसमें से ये जो प्रथम प्रवाक में छह हैं, नहीं प्रथम खंड में ये जो छह प्रवाह है इसमें से को वहां पर दिया गया है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 और एक महानारायण उपनिषद है अन्य नाम से उसमें जिसमें दह रहा तो दहर शब्द लिखा हुआ दहर उसमें ह को यदि हलंत करते दे हम द ह का अ हटा दें और फिर र आ दह र इस नाम से भी मिलता है वो दहर को काही ही दहर। ये प्रचलित कुछ और रूप भी होगा तो अब आगे और पूछे कोई अगर तो ये ब्रह्म की चर्चा है उसी को अन्वेषण और जानने के लिए वो पूछने लगे कोई तीसरा चौथा प्रभाग देखिए तम चेत ग्रु उसको कोई बोले अस्मिश चेत इदम ब्रह्मपुर सर्वम समाहितम इस ब्रह्मपुर में सब कुछ समाहित है ये ब्रह्मपुर ये शरीर इसी में सब कुछ जो समाहित है सब कुछ समाहित है सर्वाणी चूतानी सारे भूत यानी पंचमहाभूत इसमें विद्यमान है सर्वे कामा जितनी कामना है वो इसके अंदर ही विद्यमान है अलग अलग ब्रह्मपुर हैं अलग अलग शरीर है सबकी अपनी अपनी कामना है वो सब इसी के अंदर विद्यमान है कामा। चका जदन जरा वा आपनोति वनौती प्रध्वंसते तो जब इसको वृद्धावस्था प्राप्त हो जाती है या ये नष्ट हो जाता है किमत तो अतिशिष्यते ही उसके बाद भी यहां बसता क्या है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 नाश होने पर मर जाने पर नष्ट कर दिए जाने पर यह मारा नहीं जाता बिना मरा हुआ रहता है ये कुछ उस तरह का वर्णन है जो गीता के अंदर आत्मा के विषय में भी कहा गया नहीं शस्त्राणी नई नम दहती पावका न चैनम क्रेदयंत आप न शोषय तो इसको इस, इसके बूढ़ा होने पर बूढ़ा नहीं होता इसके मरने पर यह मरता नहीं लेकिन ये प्रसंग हम ब्रह्म के परख लेकर के चल रहे हैं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 और उसके संकल्प भी सत्य होते हैं यानी हमेशा पूरे होते हैं जो वो संकल्प करता है वो पूरे ही होते हैं अधूरा नहीं रहता है सर्वशक्तिमान मान है यथा ही एव इह प्रजा अनवा और जैसे यहां पर सारी प्रजाएं प्रवेश करती है प्रलय होता है या नष्ट होती है तो ये सारी प्रजा जैसे उसी के अंदर लीन हो जाती है उसी में प्रविष्ट हो जाती है और कहा जाएंगे वही सर्वव्यापक है यहाँ प्रकट रूप में नहीं है तो उसी में भी हो गई और फिर महर्षि ने लिखा है कि वहीं से वो वापस भी निकल के आती है जब सृष्टि बनती है तो ऐसे ही लगेगा जैसे उसमें से आई हैं ये। उसी के आश्रित हैं उसी में हैं, उसी में लीन है और उसी से निकल करके आएंगी प्रकट रूप में आएंगी यथा ही एवं इह प्रजा अनवा विशंति यथानुशासनम और जैसा उनका अनुशासन होता है उसके अनुसार फिर वो जाती है यम यम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 यम क्षेत्र भाव अथवा किसी कोई भी क्षेत्र स्थान का भाग है उसको तमतम एवं उपजीवंती उसी उसी को वो प्राप्त कर जाती है फिर वापस वहीं आ जाती तो ये बात बहुत प्रचलित भी है लोक में कि अंतिम समय में अंतमति मति सो गति अंत में जैसा सोचते हैं वैसा ही आगे होता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्म भी है जैसे कर्म है वैसी गति होगी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 उसको भोग करती है वहीं चलाया य है। आस्ते जुमा तन नौ अस्तु जिस कामना वाले हम यजन करते हैं पुकारते हैं वो कामनाएं है, हमारी पूरी होए, वो हमारी पूरी होए, तो जो हम चाहते हैं वैसा वैसा मिलता है हमें होता के, क्या, कर्म के अनुसार है, कर्माशय के अनुसार मिलेगा तो और आगे कह रहे इसी विषय में तथा यह कर्म जितो लोक क्षीयते एवम एवं पुण्य जितो लोक क्षीयते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 तत जैसे वो क्षीण हो जाते हैं ऐसे यहां पर कर्मजित लोग क्षीण हो जाता है ऐसे ही वहां पर पुण्यजित लोग भी क्षीण होता है क्षीण तो होता है आगे तथ्य यह आत्मान अनुविद्य व्रजंती तो यहां पर ये यह जो कर्मजित लोग के लिए बता रहे हैं जहां कर्म का जयन जीत कर्मों के आधार पे जो हम लोगों को जीत लेते हैं वहां कैसे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 जो आत्मा को जाने बिना यहां से चले जाते हैं छोड़ के चले जाते हैं चले जाते हैं मर जाते हैं उनका सब लोकों में कामचार नहीं होते हैं और अथा यह आत्मा नम अनुविद्य आत्मा को जान करके फिर यहां से जाते हैं एकतांश्च सत्यान कामांश और इन सत्य कामों को भी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 तो अब जो ये लक्षण इन्होंने दे दिया ये तो वक्स्थ हृदय और इसके पास के क्षेत्र को ही कहता है बुद्धि वाले को यहां वाले को नहीं कहता है अब कई जने इसके ऊपर फिर प्रश्न करते हैं बोले तो ये जो वाक्य लिखा हुआ ये हिंदी का है ये वाक्य हिंदी का है एक विचारधारा चलती है वो ये कहते हैं कि ऋग्वेदादी भाष्य भूमि का जो मूल भाग है यानी मंत्र है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 सूचनाएं वहां पर आती हैं उनके जो केंद्र हैं इंद्रियों के गोलक तो बाहर हैं लेकिन केंद्र है वो मस्तिष्क में ही है जान हमारा तंत्र प्रेरणा वो सारी मस्तिष्क से होती है संचालित होती है जान भी वहां पहुंचता है सूचनाएं भी वहां पहुंचती हैं और वहीं से प्रेरणाएं दी जाती हैं क्रिया के लिए मस्तिष्क से ही होती हैं दोनों क्रियाएं है। तो आत्मा को भी फिर वहीं होना चाहिए क्योंकि प्रेरयिता वो है अनुभवीता वो है अनुभव करने वाला भोक्ता वो है वो भी वहां होना चाहिए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 यहाँ तो रक्त क्षेपक है बस रक्त को फेंकता है बाकी इसमें विचार चिंतन भावना यानी तो दया है प्रेम है क्रोध है इस तरह की जो भावनाएं हैं लोभ है ये भावनाएं यहाँ तो होती नहीं है तो मस्तिष्क में ही होती हैं सारी वृत्ति रूप में है विचार रूप में है तो उस दृष्टि से कोई कहे कि नहीं भावनाएं यह यहां पर होती है और जहां भावना वहां पर आत्मा है बोले भावना भी यानी होती है वो तो वहीं पर ही होती है वो तो उस पक्ष में अपनी बात को रखती है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 वो यहां पर आकर के बनती है हम अंदर की तरफ करते हैं और शरीर में भी अलग अलग स्थान है वहां पर हो सकता है लेकिन ये एक बहुत अच्छा स्थान है दो जगह अधिक अच्छी मानी जाती है कि ये है और एक यहां पर है कुछ यहां भी बहुत अच्छा मानते हैं ऊपर भी और स्थानों की अपेक्षा लेकिन यहां पर भी बहुत लोग ध्यान उपासना करते हैं तो ये जो हमने पहला खंड देखा हृदय आकाश का दहराकाश का तो ब्रह्म को लेकर के ये आकाश मतलब ब्रह्म है और यही उसको हमें खोजना है इसको जीवात्मा परक भी अर्थ लिया जाता है आत्मा को खोजना लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर परमात्मा का परक अर्थ लेना ज्यादा संगत है तो ये पहला खंड आज इतना ही रखते हैं कि नहीं को कुछ पूछना है इसमें यहां तो स्पष्ट नहीं किया लेकिन जैसा है कि भाई दोनों स्तनों के बीच में कंठ से नीचे और इससे ऊपर तो ये जो गड्ढा वाला भाग लिखता है हड्डी के नीचे तो हृदय थोड़ा इसके पास ही रहता है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 जैसे यहां पर दहर कहा गया छोटा सा कहा गया तो वो वहां पर कहते हैं मस्तिष्क के अंदर भी वहां एक छोटा सा स्थान है इधर उधर के जो आ, लोग हैं उनके बीच में अंदर एक स्थान है जहां खाली सा रहता है जहां फ्लूड रहता है या खाली जैसी जगह रहती है बोले ये वो जगह है जहां पर आत्मा रहता है पीनियल ग्रंथी नहीं ग्रंथी के अतिरिक्त कुछ लोग पीनियल ग्रंथी को नहीं ग्रंथि से अतिरिक्त अलग अलग व्याख्या है कुछ लोग कहा कहीं की संगति लगाते हैं अब सीधे सीधे तो लिखा नहीं उस तरह से और तो उसमें अपने अपने विद्वानों की संगति होती है कि इसके ये है यहाँ के लिए कह रहे हैं ये यहाँ के लिए कह रहे हैं तो आज का विषय इतना ही रखते प्रणाम प्रणव